श्रीमद्भागवत महापुराण अष्ट स्कंध ग्राहके द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना गिरीवरो राजूट विश्रुत क्षेरो देनावृत श्रीमानु श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था वह दस हजार जोजन ऊंचा था तावता विस्तृत पर्यक त्रिविंग उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी उसके चांदी लोहे और सोने के तीन शिखरों की छटा से समुद्र दिशाएं एवं आकाश जगमगाते रहते थे अन्य सर्वा रत्न धातु विचित्रेह नाना द्रमलता गुल और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे उनमें विविध जाति के वृक्ष लताएं और झाड़ियां थी झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था करोति श्यामलाम भूमि सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वत राज के पांव पखार रही हों इस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी धूप लग रही हो सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर्महोर गई है किन्नर ही रफ्सरो भीड़त उसकी कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर नाग किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। प्राय बनेमयाम अभिगर्जं श्लाघिन पर शंकयाम जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर कर सह न पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते नानारण नानारण्य ना पशु ब्रात संकुल द्रोणकृत चित्रधूमाद्यान कलकंठ उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे सरे सरो पुली नये मणिवालु कैह देव स्त्री मज्ज उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे उनका जल बड़ा निर्मल था उनके पुलिन पर मड़ियों की बालू चमकती रहती थी उनमें देवांगनाएँ स्नान करती थी जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था उसकी सुरभि लेकर भिनी भिनी वायु चलती रहती थी तस् नाम भगवतो वरुणस्य वरुणस्हात्मन उद्यान मृतुमन आक्रीड़ण सूर्योषिता पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था उसका नाम था ऋतुमान उसमें देवांगनायी रहती थी सर्वतोल दिव्य नुष्प फलद्रुम मंदारिजात पाटलाशोकथम पकत प्रयाल पनसैराम ब्रीरामृता कैरपी क्रमु कैरनालिकेर अर्जुन बीजपूरक मधुक सालताल शसनार्जुन अरिष्टो दुम प्लक्षट किंशुकचंदनुमंद कोबिदारे सर सुधाराक्षक्षे छुम छुरंभा जंबू बदर्य्षाभयामल बिल्वकथ जंबी वृतो भल्लात का तस्मिन सरहसुपलम सुन चन पंकजम उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभामान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे उस उद्यान में मंदार पारिजात गुलाब अशोक चंपा तरह तरह के आम प्रयाल कटहल आमड़ा सुपारी नारियल खजूर भिजौरा महुआ साखू, ताड़ तमाल असन, अर्जुन रीठा गूलर पाकर बरगद पलाश, चंदन नीम कचनार साल देवदारू दाख ईख केला जामुन बेर रुद्राक्ष हर्रे आंवला बेल कैथ नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे उस उद्यान में एक बड़ा भारी सरोवर था उसमें सुनहले कमल खिले रहते थे कुमदोत पलकलहार, शतपत्र श्रीतम मत्ष्पनुुष्ट शकुन लुकंक हंसकार किफ सारसैरपी जलकुक्कुटकोजष्टी दात्यूह कु मत्क संसार चल पद्म पय कदम बवे सनल नीपवज्जूल और भी विविध जाति के कुमुद उत्पल कलहार, सतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी मतवाले भौरे गूंज रहे थे मनोहर पक्षी कलरों कर रहे थे अंश कारण्डों चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे पंडुब्बी बतख और पपीहे कूज रहे थे मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे उससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था कदम्ब बेत नकुल कदम्बलता बेन आदि वृक्षों से वकी था का है। है, भी। भी। कुंद का शोक श्रीथ कुट कुर्णजोथेरनागपुन्नागजाति मल्लिका सतपत्रे समाधवी जाल का शोभित तीर जय चे निर्भिरल द्रुम कुंद कुर्भक कटसरिया अशोक शिवस वनमलिका लिसोडा हर सोनजुही नाग पुन्नाग जाति मल्लिका शपत्र माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे वह सरोवर शोभावान रहता था तत्रिका तदगिर काननाश्रय करेणुवारणयूथ पश्चरण चकंटकान टकान की चकवे त्रवन विशाल गुलम प्रन उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथियो के साथ एक गजेंद्र निवास करता था वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथियो के साथ काटे वाले कीचक बाँस बेत बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौनता हुआ घूम रहा था यदंधमात्रो गजेन्द्र व्याघ्राद्याल मृगा स खड्गा महोरगा भया द्रवंती सगौर कृष्णा सरभा मर्य उसकी गंधमात्र से सिंह हाथी बाघ गैड़े आदि हृंस नाग तथा काले गोरे सर्प और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे वृकाबरा महिषर्सल्यालशालाकटाश्च अन्युद्राहनाश सादय तर अनुग्रहण और उसकी कृपा से भेड़िये, शुवर भैंसे, रीछ शल्य लंगूर तथा कुत्ते बंदर हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे स घर्म तरि करेणुभि मृतो मदच्कैरद्रुता गिरीम गरिम ना पीत प्रकंपयन निषेब्य मड़ोलीकुर्मदा मदाइ सरोडिल पंकजरेणुषिम जिघ्र बिंदुरा मद विफले क्षण मृतसयूथेनिसाजि तत सरोवराभ्यासमद्रुतम उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे बड़े बड़े हाथी और हथनिया भी उसे घेरे हुए चल रही थी उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी काप उठता था उसके गंडस्थल से टपकते हुए मध का पान करने के लिए साथ भौरे उठते जा रहे थे मध के कारण उनके नेत्र विफल हो रहे थे बड़े जोर की धूप थी इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंख वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा विगाहत नमृतांब निर्मल हेमांदोत्पलवासितम ज पुष्कर आत्मानतक उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था गजेंद्र तो ने पहले तो उसमें घुसकर अपने शोर से उठा, उठा उठा जो जी भरकर जल पिया फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई स्वुष्कर निपापय घृणी करे नाच्टण जमा गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपने सोल से जल की फुहारे छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूर डालकर जल पिलाने लगा भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मडरा रही है तम तत्पैचो ग्राहो बलि चरणे ऋषा गृहित यदे क्षय गतो गजो यथा बलम शोच बलो विचक्रम परीक्षित जिस समय समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में में उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की परंतु छुड़ा न सका तथा तुरम यूथ पतिम कर चो क्रशोर दी नियो परे गजा ग्रह तुम न जा दूसरे हाथी हथियो और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं उन्हें बड़ा दुख हुआ वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे बहुतों ने उसे सहायता पहुँचा कर जल से बाहर निकाल लेना चाह परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे तो जेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेन्द्र को भीतर खींच ले जाता परीक्षित इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते एक हजार वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कालेन दीर्घेन महान भूत व्यक्षमा जले वसी विपर्यो भूत सकलम जलऊ अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह है शक्ति भी क्षीण हो गई इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा इथम गजेंद्र सजदाप संकटम प्राण से देवी क्षया अपारिजन्नात्मा विमोक्षले चिरम दध्याभिमा बुद्धिमताभ्यपद्यत इस प्रकार देहाभिमानी गजेन्द्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा न माम आतुरम गजा कुत कर प्रभुवंति मोचित ग्राहेण पाचेन विधारावृतो यह या ग्राह विधाता की फांसी ही है इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूं। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके तब ये बेचारे हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ यह कश्चने प्रचंड प्रपन्न परिपात मृत्यु काल बड़ा बली है यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान के शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है वही प्रभु सबके आश्रय हैं मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ ये श्रीमद्भावते महापुराणे पारमताम सहितायां अष्टम स्कंधे मनवंथरा वर्णने गजेन्द्रोपाख्या द्वितीयोध्याय